स्मृति परिशुद्धाओं स्वरूप शून्य वार्थमात्मिभाषा निर्वितर का भूमिका हो चुका था सूत्र पर विचार आरंभ होगा स्मृति परिशुद्ध किसकी स्मृति वहां पर बता दिया था मैंने शब्द संकेत की स्मृति परिशुद्धिगत परिहृद न रहने थे शब्द और ज्ञान के द्वारा विकल्पित अर्थों में शब्द संकेत जो गृह था वो उसकी स्मृति हो जाए वह न रह जाए और क्या रह गया अर्थमात्र निर्भा अर्थमात्र रह गया लेकिन कैसा अर्थमात्र रह गया स्वरूप शून्य ईव क्योंकि तीनों मिलकर के स्वरूप वाला हुआ था शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीनों को लेकर एक विशिष्ट स्वरूप को प्राप्त किया हुआ था उसमें सब एक नहीं रह जाने से क्या हुआ स्वरूप शून्य के समान हुआ जैसे आप अभी दोनों हाथ पैर वाले बिल्कुल ठीक ठाक हैं, इसे सारा काम कर रहे हैं और किसी कारणवश एक हाथ काटना पड़ जाए एक पैर काटना पड़ जाए आप तो रहेंगे ना कि नहीं लेकिन ऐसा लगता है आपको आप ही नहीं क्यों वो एक हाथ के बिना एक पैर के बिना बहुत सारा काम ऐसा लगता है हमसे होगा ही नहीं आप परेशान होंगे कई दिनों तक एक आदत पड़ जाने के बाद धीरे धीरे धीरे जो है आप सब कुछ लगता है हा मैं हूं मैं अपने सब काम कर लेता हूं लेकिन शुरू में कुछ महीनों तक तो आपको लगता है कि बस पता नहीं बहुत बड़ा चीज खोलिया हो मैं ही नहीं हूं ऐसा लगता है लेकिन आप हैं फिर भी एक अंश का अभाव होने मात्र से ही स्वरूप शून्य के समान भास्तु तीसरे है। कहते हैं स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्भाषा का ऐसी समापत्ति ऐसी संप्रज्ञा समाधि का नाम निर्वित समाधि इसको दूसरे से सीधे सीधे भाषा में हम बोलते हैं शब्द अनुल्य की अर्थ विशिष्ट ज्ञान मात्र प्रकाश जो समाधि है उस समाधि का नाम निर्वित समाधि भाष्यकार देखिए बहुत सुंदर विचार करेंगे या शब्द संकेत श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्ध शब्द संकेत मात्र रहित नहीं हुआ है वो तो अर्थ को लेकर विशेष रूप ने कह दिया कि शब्द संकेत का विस्मृति हो गई नहीं रह गया वो लेकिन इतना ही नहीं अन्य श्रुत या अनुमान भी नहीं होनी चाहिए अन्य प्रमाण का भी संबंध नहीं होनी चाहिए इसे कहते हैं शब्द संकेत एक श्रुत दो तीसरा अनुमान इन ज्ञानों से विकल्प स्मृति परिशुद्ध ज्ञानातक विकल्पों से का स्मृति परिशुद्ध हो गया अत रहित हो गया नहीं रह गया शब्द संकेत नहीं रहा श्रुत ज्ञान नहीं रहा अनुमान ज्ञान भी वहां योग नहीं दे रहा है उस समय में फिर भी अर्थमात्र निर्भाष हो रहा सब साधन है आपके शब्द संकेत प्रत्यक्ष था श्रुत बने आगम प्रमाण हो गया और अनुमान ज्ञान बने अनुमान प्रमाण हो गया इन तीनों प्रमाणों के न रहने पर भी अर्ताभास हो जाना फिर भी अर्ताभास हो रहा है उसका नाम निर्वित समाज में ले रहा इसलिए तीनों को ले रहे हैं शब्द संकेत का भी स्मृति परिशुद्ध हो चुका है और श्रुत ज्ञान की भी स्मृति परिशुद्ध हो गया और अनुमान ज्ञान जन विकल्प जो है परिशुद्ध हो गया है ग्राय स्वरूप उपरक्ता प्रज्ञा लेकिन ग्राय स्वरूप से उपरक्त है अभी भी ग्राय स्वरूप से उपरोक्त है एवं उस उपराग का कारणभूता जो थे वो नहीं रह गए आपके चित्त का वृत्ति यहां से निकल करके के साथ उपरक्त होने के लिए जो साधन होते उन साधनों के सहित समाधि होती है तो वो उर्मे गया सवितर समाधि अब साधन रहित तो केवल विषय के साथ अवगत हो गया है अर्थमात्र निर्भाष होता है उसको कहते हैं ग्राह स्वरूपरक्ता प्रज्ञा स्वम स्वीव प्रज्ञारूपम ग्रहणात्मकम त्यक्वा स्वमेव पदार्थ मात्र स्वरूप स्वमेवक अगले जनान्वय करने के लिए ग्राय स्वरूप प्रज्ञा कैसी है प्रज्ञारूपम ग्रहणात्मक त्यक्त स्वरूप को से जो आपके चित्त वह चित कैसा है इंद्रिय रूपये जो वृत्ति बना था या श्रोत आगम रूपा जो वृत्ति था या अनुमान रूप जो वृत्ति उन कर्णों को छोड़ दिया प्रज्ञारूपम मैंने ग्रहणात्मक करुणात्मक साधनात्मकम त्य उसे त्याग दिया है और स्विव जैसा चित खुद है उसी प्रकार केवल पदार्थ मात्र हो गया साधन रहित मैंने ग्रहण रहित ग्राय और ग्रहिता दो ही रह गए पहले तीन था ना ग्रहण ग्राह्य ग्रहिता अब उसमें से ग्रहण को त्याग दिया है और ग्राय ग्रहिता हो चुके हैं पहले तीन की ताज बता दी त्रिपुट्टी का और अब दो ही ग्राही और ग्रहिता का पदार्थ मात्र स्वरूपा स्वी पदार्थ मात्र स्वरूपा ग्राय स्वरूप आप भवती अद हो क्या गया चित्त ग्राय स्वरूप को ही प्राप्त के समान हो गया अर्थ मैं घट हूँ ऐसा हो गया पहले था मैं घट देख रहा हूं वहां पर क्या हो रहा है? देख रहा हूं जब बोलोगे तो आंख भी आ गया इंद्री है वहां बीच। अब इंद्रियों को हटा करके मैं और घट एक हो गया तब मैं घट हूं बोलोगा फिर कहेंगे नहीं मैं घट कैसे हो सकता मैं तो मैं, गट तो गट मैं हूं घट तो घट है मैं घट ज्ञान वाला ऊपर प्रत्यक्ष हो गया वो और आगे कैसी इसरे कहते पहले त्रिपुटी से युक्त हुआ फिर अब दो से युक्त होकर के हुआ आ, सा ऐसे ग्रह स्वरूप अपनता को प्राप्त हुआ ग्राह स्वरूप जो चित्त है ग्रहिता है उसी को हम कहते हैं तार समाधि का नाम तार समापत्ति का नाम निर्वितरता समापत्ति तथा चार व्याख्या इसको भूमिका के में ही विस्तार रूप ना पहले बोल चुके हैं तस्वीर एक बुद्धि उपक्रम हि अनुप्रच विशेष आत्मा तीन विशेषणों से उसको बता रहे हैं निर्तर का तीन विशेषण इसलिए देना पड़ा पहले बौद्ध का खंडन करने के लिए तो शावत्रांतिक और सौत्रांतिक और वैभाषिक बौद्धों का खंडन के लिए पहला विशेषण है दूसरा विशेषण विज्ञानवादी योगाचार मत का खंडन करने के लिए तीसरा विशेषण आरंभवादी न्यायिक वैशेषिक और मीमांसकों का खंडन करने के लिए ये तीन विशेषण दिया, बहुत ही यहाँ चिंतन है विचार बहुत गहन है इस वाक्य में लेकिन हम कोशिश करेंगे संक्षेप में आपको सरलता पूर्वक बोध करा दें, दे निर्वित समापत्ति प्रज्ञाया निर्वित समापत्ति में होने वाली जो प्रज्ञा है वह प्रज्ञा वह जो विशेष बुद्धि है ज्ञान है वह क्षणिक भले है लेकिन एक बुद्धि उपक्रमो एकाकार बुद्धि का जनक है वो निरंतर एकाकार बुद्धि का जनक है वास्तव में सौत्रांतिक और वैभाषिक के समान वैभाषिक मानते बाहर में जगत है और उसका प्रत्यक्ष भी होता है और सौत्रांतिक कहते नहीं बाहर में जगत तो है लेकिन उसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते वो अनुमे है इन दोनों को एक ही लक्षण से खंडन कर दे रहे हैं ऐसा कहना उचित नहीं है क्यों क्योंकि एक बुद्धि का उपक्रम है वो जनक है उपक्रम है जनक एक आकार बुद्धि का जनक है और यदि वो क्षणिक होता अनमेय हो चाहे प्रत्यक्ष यदि क्षणिक होता तो वह एक आकार बुद्धि का जनक नहीं हो सकता क्योंकि जिस क्षण में त्रिपुटी रहा उससे भिन्न क्षण में द्विपुटी का बात हो रहा है त्रिपुटत्व जो था वो जिस क्षण में है उससे भिन्न क्षण में निर्वित पहले सवित बाद में निर्वित हो रहा है लेकिन जो सवितक काल में रहा हुआ वस्तु यदि निर्वित काल में नहीं रहा तो एक आकार बुद्धि नहीं हो सकता पहले ग्राही ग्रहण ग्रहिता तीनों जिस क्षण में था वही ग्राही और ग्रहिता यदि द्वितीय क्षण में नहीं रहा तो अनवतर समाधि का प्रसंग समाप्त हो जाए इसीलिए क्षणिक प्रत्यक्षवादियों क्षणिक दोनों ही अनुचित है क्योंकि वे दोनों ही सिद्धांत को स्वीकार करने वालों के मत में एक आकार बुद्धि का उत्पन्न हो ही नहीं सकता उत्तर क्षण में यादृश विषय त्रिपुटीजन्य ज्ञान है आदृश विषयक दिपुटीजन ज्ञान हो नहीं सकता क्यों दोनों असंबद्ध हैं उनके मत क्षणिक से विनाशी हो जाएगा जब असंबद्ध होने के नाते पूर्व के साथ जब असंबद्ध है आप कैसे कहें ग्रहण ज्ञान पूर्व का उत्तम कोटि के निर्वित ये कैसे निर्णय लोगे असंभव हो जाएगा अच्छे एकाकार बुद्धिजनक ज्ञान जो स्वीकार्य करना चाहेंगे आपको स्थायी बाह्यार्थ को मानना पड़ेगा क्षणिक बाह्यार्थ प्रत्यक्ष अनुमय नहीं मान सकते आपका स्थायी बाह्यार्थ प्रत्यक्ष और स्थाई स्थायी बाह्यार्थ अनु पदार्थों को माने बिना आपका निर्वतर समापत्ति का समाप्त संभावना ही नहीं एक बुद्धि जन ज्ञान तो कभी हो नहीं सकेगा इसलिए ये एक बुद्धि उपक्रम इस शब्द के द्वारा क्षणिक जो वही भाषा स्वतंत्र सिद्धांत को खंडन हो गया लेनो कहता है ये जो एक प्रतिज्ञान है ना ये भी क्षणिक है अब क्या करोगे पौने ये योगाचार सर्वम क्षणिक विज्ञानवादी है ये जो एक बुद्धि उपक्रम आप बोल रहे हैं एक बुद्धि उत्पन्न हो रखा है ये भी क्षणिक है क्या नहीं ये क्षणिक होता अर्थात्मा नहीं हो वो वो अर्थात्मा है अर्थ स्वरूप है वो ग्राह्य स्वरूप को प्राप्त किया हुआ है ग्राह्य स्वरूप प्राप्ति के अनुकूल वस्तु के नाते तो क्षणिक नहीं होता है यदि क्षण विज्ञान खंडन हो गया नित्य विज्ञान व स्थापित हुआ अर्थाकार को प्राप्त हुआ है यदि मान लीजिए विज्ञान स्थायी ना हो नित्य ना हो यह विज्ञान अभी घटाकार को प्राप्त हुआ वही विज्ञान बाद पटाकार को प्राप्त निर्णय कैसे लोगे एक व्यक्ति घट पट मट सगल वस्तुओं का अनुभव करी कर नहीं कर पाएगा विज्ञान भी उस वस्तु के साथ शनि को नष्ट हो जाएगा जो विज्ञान जिस विषय को अनुभव कर रहा है वह विषय के साथ साथ विज्ञान भी नष्ट हो जाने का नाम क्षनिक विज्ञान होता है न विषय रहा न विज्ञान रहा न विज्ञाता रहा सब स्वाहा को विज्ञान है यदि ऐसा माना जाए विज्ञान अर्थ रूप को प्राप्त हुआ तो व्यवहार के सुविधा तो विज्ञान ही अर्थ पर भाषित हो गया आते ही विज्ञान के नाश के साथ साथ अर्थ का भी नाश होता है। फिर तो विज्ञान अब आकार को विनाश व्यवहार नहीं हो सकता लेकिन आप कहते हैं अब मेरा चित जो है घटा घटाकार को प्राप्त हो रखा है अब मेरा चित पट को अनुभव करने के कारण पटाकार को प्राप्त हुआ है ऐसा व्यवहार आप जो करते हैं अर्थात भाव की जो प्राप्ति होती है वह नहीं हो सकेगा अति वज्ञान वा तो योग अर्थात्मा शब्द के द्वारा खंडित हो जाता है अंत में आते हैं आरंभवादी कणाज आदि मत खंडन करने के लिए शब्द प्रयोग दें। अनुप्रचय विशेषात्मा अनुप्रचय विशेषात्मा अणुना सूलह परिणाम एवं प्रचय विशेष है प्रचय क्या होता है आप रुई देखते हैं रुई है दबा हुआ है उसको फैलाते जाओ तो क्या होगा फूलते जाएगा वो जितना खिलाओगे तो, तो उतना ही खिलेगा वो है उसको प्रचय ये सारा जगत को यही मान रहे हैं परमाणुओं का प्रचय रूप है ये परमाणुओं का प्रचय रूप है ये जगत मानते हैं उसको खंडन करते नहीं अणुओं का जो प्रचय विशेष रूपा ये आत्मा है ऐसा प्रचय विशेष स्वरूप वाला ये जगत है प्रचय रूपा जगत नहीं है प्रचय विशेष रूपा जगत है ये सिद्धांत है योग अन्याय में अणुनाम प्रचय रूपो प्रचयात्मा एवं जगत अणुओं का दो जुड़ा गुण बना तीन गृण जुड़े त्रिषण बना इस सारा जगत खड़ा हो गया अणुओं का ही केवल प्रचय मात्र स्वरूप मानते हैं अणुनाम प्रचयात्मा न्यायिकों का सिद्धांत और योगी कहता है नहीं नहीं अणुओं का प्रचय विशिष्ट स्थूलता रूप विशेष आ जाता है अणुप्रचय विशेष आत्मा जोड़ दिया और इसमें बौद्धो चारों प्रकार के बौद्धों का एक साथ भी जो है, है बौद्ध लोग क्या मानते हैं प्रचय भी नहीं मानते परमाणु कुंज ही अवय भी मानते ये अवय जो देख रहे हैं ये परमाणुओं का समूह ये यह को भी प्राप्त नहीं हुआ आपसंबद्ध होकर कुछ बड़ा हो गया ऐसी बात भी नहीं है वो अणुनाम समूह न तो अणुनाम प्रचया इसे एक तरह से अणुनाम प्रचय कह करके बौद्ध का खंडन अणु प्रचय विशेष कह करके नैयादी का खंडन काली अणु का प्रचय मानती हैं और बौद्ध अणु का समूह मात्र मानता है पुंज उसके दृष्टान भी हो देखते है इसे मान लीजिए दूर से एक केश पड़ा हुआ है केश मैंने बाल पड़ा हुआ है वो नहीं दिखाई देता लेकिन बहुत सारे बाल इकट्ठे पड़ा है तो दिखाई देता है उसी प्रकार से एक परमाणु हमें बलि नहीं दिखाई दे इन परमाणु समूह इकट्ठा जब हो जाता है उस तो हमें दिखाई देता है इस अवैवी नाम का पृथक पदार्थ मानी कोई जरूरत नहीं है परमाणुओं का इस समूह रूपा अवैवी वस्तु है द्रव्य है घटपट है ऐसा बौद्ध माना तब से दानी कहता है नहीं आयेगा उससे पहला पूर्व पक्ष में कहेगा ये कैसा हो सकता है परमाणु एकाकार आकार विशिष्ट आकरण सदा कैसे टिकेगा यदि परमाणुओं का समूह कह दिया ठीक है जिस आपके एकाकार बना हुआ है ना शरीर ये, ये परमाणु समूह आपने कह दिया यही आकार क्यों रहेगा इसका परमाणु कुछ उड़ जाए हवा लग जाए इधर उधर हो जाएगा समूह बिगड़ जाएगा जैसे रेत का समूह आपने बना दो आप कभी तो राजस्थान में जाएंगे आप हर क्षण में अलग अलग देखेंगे हवा जैसे चला वो अलग आकार को प्राप्त हो गया अलग ही डिजाइन हो जाता है इसी हवा वैसे रेतीला पहाड़ जो होते वहा बहुत सुंदर सुंदर आकृति होता है हर कई बार जाएगा मुसीबत आप यहां से चले हैं इधर पहाड़ को देख के गए थे आधे घंटे के बाद आते हैं तो कुछ भी नहीं आप सोचेंगे नहीं जाओगे सारे रेत उड़ गए पतनी का सबका सब टीला का टीला साफ हो जाता है और कहीं और बड़ा दिखने लगता है यो तो था ही नहीं वो कहा नई जगह में आके फंस गए मैं आप सही जगह है तो उसी तरह से यदि ये, ये भी परमाणु समूह है तो रेत समूह के समान ये भी विकार को प्राप्त होते रहने चाहिए लगता फिर तो पहचान ही नहीं पाएंगे आप कौन परमाणु पुंज आपकी जो बनी हुई है कुछ हट जाए नया आ जाए तो कुछ और आकार को प्राप्त होते रहे बारंबार बदलते रहे तो आपको पहचान नहीं पाएंगे आप हमें नहीं पहचान पाओगे कौन बोल रहा है रोज रोज थे? अलग अलग इसलिए तो नहीं मान सकते आप परमाणु पुंज का नाम दृढ़ ये नहीं हो सकता अतय न्याय को परमाणु को जोड़ो ऐसा जोड़ के बना दिया गया है अब टूटेगा नहीं जब तक आपका कर्म उसको टूटने को छोड़ेगा नहीं अदृष्टाधीन परमेश्वर ने परमाणु को जोड़ करके प्रचरूप धारण करा दिया अतएव यह द्रव्य का एक निश्चित स्वरूप भी हो जाता है अपने योगी कहता है इतने से काम चलेगा नहीं परमाणुओं को जोड़ दिया से देष्रेणु तो बन गया लेकिन त्र श्रेणु आदि में भी स्थूलत तो लाए बिना परिदृश्यमान नहीं हो सकता जिसके लिए वेदांति ने क्या पंचीकरण प्रक्रिया माना और पंचीकरण माने बिना स्थूलत नहीं आ सकता आपके इंद्रियों के अनुभव का विषय कोई वस्तु को होना है उसमें स्थूलत्व की जरूरत है केवल परिमाण से स्थूलत आ जाए ये नहीं उसका मध्यम परिमाण हो जाएगा ठीक है परमाणु में पारिमांडलिक परिमाण था उसे धुणुप में अणुपरिमाणों के संज्ञाकृत फिर संज्ञाकृत ही महत्व परिमाण आ गया प्रसिन परिमाण बढ़ने से क्या परिदृश्यमान होगा यदि हां कहेगा तो फंसेगा तो आकाश पर परिमाण है क्यों आप इन का प्रत्यक्ष नहीं होता फिर आपको कहना पड़ेगा रूपवत्व स्थिति महत्वपूर्ण और रूपवत्व कहां से निर्णय हुआ और स्थलता के बिना रूपवत्व कैसे निर्णय हुआ प्रश्न सूरत को लेकर टिक जाता है केवल महत्वगण से रूपवत् स्पर्शवत्वादी विशेषण जितना भी जोड़ लो उन विशेषणों से वस्तु को प्रत्यक्ष विषय नहीं बना सकते इसलिए सिद्धांत या योगी कहता है उसका विशेष उपारण करानी ही पड़ेगी केवल प्रचय करने से काम चलेगा नहीं इसलिए अणुंग प्रचय से विशिष्ट विशेष स्वरूप का नाम द्रव्य है कोई चित्त प्राप्त होता है तो निर्वतरक समाधि प्राप्त हो सकती है इसलिए तीन विशेषण दिया यहाँ पर सबसे पहला एक बुद्धिपक्रवाओ दूसरा हम तीसरा अनुप्रचय विशेष आत्मा दृष्टांत तो वही आगे दे रहे हैं कोष्टक में डाल दिया गवादिर घटादिर वो कहा गौवादी को ले लीजिए या घटादी को लीजिए जो मर गया आपकी कोई भी दृष्टान्त गए कह पहले लिया था ना असो गो हो इति शब्दम अशो इति ज्ञानम अशोक गौ इति पिंडरता करके दिया था इसलिए गवादी भी कह दिया केवल उसी में नहीं रहना घटादी भी कह दिया और भी ले लोग जितने चाहे लोका मतलब विषय है लोका का तात्पर्य विषय सच संस्थान विशेष हो भूत सूक्ष्म साधारणो धर्म आत्मभूत और वह जो संस्थान विशेष है इसलिए कह दिया शब्द विशेष शब्द शब्दवली क्या है संस्थान विशेष परमाणु भी नहीं परमाणु अवय परचय भी नहीं किंतु संस्थान विशेष रूप भूत सूक्ष्म नाम साधारणों धर्म और भूत सूक्ष्म का ही एक सर्व धर्म स्वरूप है आत्म अर्थात सदैव सूक्ष्म भूत रूप यदि सदा वो अपना कारण रूप का त्याग नहीं है जैसे आप पृथ्वी पंचीकृत जो दिखाई दे रही है इसका मतलब यह नहीं की पृथ्वी का सूक्ष्म नष्ट हो गया यदि पृथ्वी का अपना कारण आप तक सूक्ष्म नष्ट हो जाए तो कार्य रूप स्थूल भी टिकेगा नहीं किसी स्थूल वस्तु का अपना स्वरूप टिकना है उसका पिचक कारण उसकी अपना सूक्ष्म की अवस्थिति है इस अपना स्वरूप की अवस्थिति ना हो जैसे कहते है ना ये शरीर को मर गया कब बोलते हो जब ये मान लेते हो इस शरीर का पीछे विद्यमान जो सूक्ष्म शरीर है वो इससे निकल गया अलग हो गया तभी इस तू शरीर को कहते है आप इसका मौत हो गया खत्म हो गया जला इसका मतलब क्या कोई भी स्थूल की अपनी अवस्थिति विशेष स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए और इस प्राप्ति के पूर्व का अवस्थिति के लिए स्व कारणात्मक तो सूक्ष्म अवस्थिति भी अति आवश्यक है इसीलिए इनका अपना आत्म तो आत्मस्वरूप क्या है स्थूलों की सूक्ष्म रूप ही है भूत सूक्ष्म नाम साधारणों धर्म है भूत सूक्ष्मों का ही साधारण धर्म उनका अपना ही जो आत्मभूत है और तो सूक्ष्मभूत है फलेन व्यक्तियन अनका इन्हें कैसा पता चलेगा कि सूक्ष्म का कौन सा सूक्ष्म कौन कारण रूप माने कार्य के आधार पर आपको कारण का अनुमान कर लेना पड़ेगा फलेन तो ना जो अभिव्यक्त फल है अभिव्यक्त स्थल रूप है उसी के आधार पर उसका कारण रूपा सूक्ष्म का आपको अनुमान करना चाहिए क्योंकि स्व व्यंजकांजन प्रादुर्भवती धर्मांतरोदय च धर्मो अवयवी इतुच्छ क्योंकि स्व कारण में अनुगत होकर के वो रहता है अनुभव व्यवहार आदि व्यक्त कार्य के द्वारा ही आपको अनुमित करना पड़ेगा उस कारण को क्योंकि एक सर्वसामान्य में धर्मांतर का जो उदय है क्या है वो स्व्यंज कांजन प्रादुर्भवती स्व अपनी जो घटा दिलाओ अपनी अभिव्यक्ति के हेतुभूता जो द्रव्य कर्ण मृत्यु का उस मृतिका का होकर के ही अभिव्यक्त के योग्य होते होकर के ही वह प्रकट हो जाता है गट, उसका वेंजक, कपाल जो कारण, उसके अभिव्यक्त होता हुआ उसके माध्यम से अभिव्यक्त होने योग्य हो करके प्रादुर्भवती प्रकट हो जाता है कौन घट धर्मांतर जो चार उस घट भी धर्मांतर उदय का मतलब क्या एक और संस्थान से कपाल भाव को वापस प्राप्त कर गया और तो एक डंडा पड़ा उससे गिर गया तो फूट गया फूट गया का मतलब क्या कपाल भाव को प्राप्त करके टुकड़ों में हो गया वो वो टुकड़ों में हो गया तो वो घट गया तो भी जो धर्म था वो नष्ट हो गया हमेशा ही धर्मी रहेगा एक धर्म का उदय होकर दूसरे धर्म का उदय होते रहेगा लेकिन धर्मी का कभी नहीं होता वो अवयवी नष्ट नहीं हुआ विशिष्ट अवयवी जो बनाता है उसमें वो नष्ट पाए पृथ्वी सदा है वो पृथ्वी में कभी घट बन गया घट का नाष्ट हो गया वो नट को चूर्ण बना दो चूर्ण से फिर कुल्लड़ बना लिया इसका दे नहीं है कि मिट्टी नष्ट हो गया था मिट्टी जो ना होता तो कुल्लड़ बनता ही जैसे सोना से आपने एक बार कुंडल बना लो कुंडल से गला दो फिर हार बना दो हार को गला दो फिर अंगूठे बना लो लेकिन सोना तो वही है ना भूखा बदला उसी प्रक्रिया से यहां वर्तन कर रहे हैं कि भाई धर्मांतरोदय चिरो अर्था पूर्व जो धर्म विशेषता उत्तर यहाँ धर्म से तात्पर्य उतर किया घट पट स्थूल रूप जो प्राप्त हो रहा है कार्य है उसको धर्म शब्द से कह रहे हैं कार्यांतरो पूर्व कार्य का नाश लेकिन कारण सदा विद्यमान शेष धर्मो अवयवी क्या इसलिए उस धर्म ही का हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं अवयवी घट पट इत्यादि ये कश्च स्पर्श स्पर्शवाश्च क्रिया धर्म कश्च अन्य अनेक विशेषांत विभिन्न मतों का खंडन करने फिर देना पड़ रहा है ये बहुत लोग अवयवी को मानते ही नहीं अवयवी की कोई जरूरत नहीं तब कहते नहीं, नहीं। अवयव को मानना पड़ेगा असौ अवयवी एक व्यवहार नहीं हटता और व्यवहार है तो भ्रांति माननी पड़ जाएगी अयथार्थ मानोगे का व्यवहार को यदि अवयव समूह का नाम ही घट है मृतिका के कण समूह का नाम ही घट यदि है अयम एको घट ये एक जो व्यवहार होगा भ्रांति माननी पड़ेगी आपका व्यवहार ये होना चाहिए अयम परमाणु समूह घट अयम एको घट व्यवहार नहीं हो सकता एकत्तावचन घट व्यवहार पर अनुभूति जो हो रहा है आपको ज्ञापन करता है अवयों से भिन्न अवयवी का व्यवहार होना स्वीकार करना पड़ेगा उसके लिए अवयव समूह को अवय भी नहीं कहना इसे एक और दूसरा महान स्मूह के महत्व आ भी जाता है तो वस्तु महत्व परिमाण वाला नहीं हो जाता जैसे आपने धान के राशि डाल दीजिए थी महत परिमाण तो आ गया जैसा भी कपड़ा को उठा के ले जाते हो राशि को पकड़ो चोटी से उठा के ले जाओ धान की राशि का चोटी को पकड़ के उठा के ले जा सकते हो क्या क्यों नहीं ले जा सकते महत्व तो परिमाण तो आ गया फिर भी यदि आप अवय भी नहीं मानते हो उसको अब अवय भी मानेंगे क्या धान्य राशि को आप अवय भी नहीं मानते अत उसका जो यथा पटारे के साथ व्यवहार होता वैसा व्यवहार नहीं होता इसलिए एकत्र तो और महत्व क्योंकि महत्व शब्द वे विचारी महत्व शब्द आप देख रहे हैं महान धान्य राशि प्रयोग कर रहा हूं लेकिन अर्थ क्रिया कार्य सिद्ध नहीं होता अत एकत्व तो विशिष्ट महत्व मानना जरूरी है और वहां पर एकत्र तो विशिष्ट महत्व नहीं मानते अदूर हो जाता है फिर कथिस एक अविशेषण अनुशर्शवाश लेकिन फिर भी वो अणु वाला ही होता है अर्थात अवयो वाला होता है अवयवी जब कही रहे हैं अवयवी कार्ति क्या अवयवाह सन्ती अस्वीन अवयवी या अवयवा अतः सूत्रों से आप करेंगे अवय शब्द से इन या, प्रत्य होता है या इन प्रत्या बनता है तदस्विन अस्त अस्थि तदस्य अस्त कह सूत्र ही तदस्य अस्ति या तदस्वी अस् अवय अति या अवयव अस्विन सं दोनों विग्रह सब अभिविशु बना सकते हैं इसलिए अनियापर्शवांश और इसको स्पर्शवान द्रव्य मानना पड़ेगा हमारे द्रव्य का का तो योगी वो स्पर्शवान जरूर होता है जो स्पर्शवान नहीं है वो द्रव्य ही नहीं इस इसलिए में भी स्पर्शवान नहीं पड़ेगा इसलिए यहां द्रव्य का लक्षण के हिसाब से अवैध भी द्रव्य लक्षण के हिसाब से आकाश का अवैव द्रव्य में नहीं दे सकते क्रिया धर्मकश हर क्रियारूपी धर्म वहां पर होता है वायु को भी कहते बहती है हवा बहती है वायु बहता है व्यवहार क्यों हो जाता है क्योंकि उसमें क्रिया है क्रियावान भी होना जरूरी है अनित्यश्च हर विनाशी भी होता है जो वही भी है जगत के नित्य मानने वालों के विरुद्ध में कह दिया कि जगत तो अनित्य है अवयवी अनित्य का मतलब क्या जगत ही अनित्य है। तेन अन्य तीन अवैवी इसलिए व्यवहार अवयवी के द्वारा ही सकल लोग सकल प्रकार के व्यवहारों को किया करते हैं और इसलिए अपना लक्षण बना दिया अब बौद्ध आदि को उठाएंगे इसलिए उसमें शेषण में ज्यादा नहीं गया आगे बौद्ध को उठा रहे यश पुनः अवस्तु कह जो लोग ये मानते हैं कि अवस्तु कह क्या है बहुत लोग मानते हैं अवैवी नाम का को कोई वस्तु नहीं परमाणुओं का पुंज अवयों का समूह ही एक अवैवी है ऐसा वो मानते हैं उनके मत का खंडन करने के लिए कर रहे हैं सप्रचय विशेष है वह बोलो के मत में प्रचय विशेष मात्र है सूक्ष्म कारणम अनुपलभ्यम अविकल्पस्यू सूक्ष्म कारणम अनुपलभ्यम अविकल्पस्य उनका तो कहना है उसका कारण क्या है मानने में तू कारण भी विकल्पहीन निर्विचारा विकल्पहीन माने मने निर्विचारा समाधि प्रत्यक्षा अगोचर है अनुपल अनुपलभ्य अनुपलभ्य अविकल्प नहीं विकल्प से रहित हो अ त्रिपुटी और त्रिपुटी से रहित हो के उपलब्ध ना होना त्रिपुटी मने ग्राही ग्रहण ग्रहिता से युक्त होकर उपलब्ध ना हो अथवा ग्रहित्र ग्रा, इन दोनों को उपलब्ध ना हो उस स्थिति में वह जो होता है वह सूक्ष्म वह उपलब्ध होता नहीं अर्थात तो प्रत्यक्ष अनुभव का विषय ना होने से तयवी अभा अतद्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञानमित प्राण सर्वमेव प्राप्तम मिथ्या ज्ञान उस स्थिति में उनके मत पर दोष दे रहे हैं फिर तो वह अवयवी ही? नहीं है ये कहना पड़ेगा अवयवी तो ही नहीं है कोई अवय घटा जी रूपा स्थूल पदार्थ ही नहीं है कहना पड़ेगा कारण कारण समूह ही है। मात्र से आप जो दृष्टांत दे रहे हैं ना एक केश और बहुत केश का इकट्ठा एक केश दूर से दिखाई बनाने देता हो लेकिन समूहत्मक जो केश से दूर से, से दिखाई देता है ये दिव्य आप कह भी दे रहे हो वहा तात्पर्य ये नहीं है कि अब एक परमाणु भले दिखाई ना दे ना तो परमाणु समूह दिखाई देगा कि व्यवहार आप नहीं कर सकते उस दृष्टांत से केश सावयव है इन परमाणु सावयव नहीं एक केश ही सावय है और बहुत केश ही सावय भी जो सावयव एक केश है वह भले परिदृश्यमान ना हो समूहत्मक सावय केशों का जो है आप दर्शन कर सकते हैं इसीलिए यदि परमाणु को ऐसा अवैध मानते हो तो ये बात बन जाती है लेकिन ऐसा नहीं मानते मान हो आप इसीलिए परमाणु समूह कोई कभी परिदृश्यमान होगा नहीं तो सवितक समाज ही आपको विषयों का नहीं हो पाएगा अतएव कारण क्योंकि वो कारण रूप है सूक्ष्म रूप है न सूक्ष्म कारण कि जो अवयवी परमाणु समूह आप मार रहे हो उसका कारण कौन का है परमाणु है और परमाणु कैसा है सूक्ष्म है अपरिदृश्यमान है अति अपरिदृश्यमान वस्तु का समूह भी अपरिदृश्यमान ही रहेगा यदि आपको कहा जाए अनेक आकाश है एक आकाश परिदृश्यमान नहीं है तो कोई भी आकाश आपके लिए परिदृश्यमान नहीं है आप कहते मेरे को घटाकाश प्रत्यक्ष हो रहा है, है, का है नहीं आप घट का प्रत्यक्ष होता है घटाकाश का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता तीसरे घटाकाश पटाकाश मटाकाश दुनिया पर आकाश इकट्ठा कर लो लेकिन फिर भी आकाश समूह इकट्ठा होने के बावजूद भी आकाश समूह का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता उपाधियों का ही प्रत्यक्ष होता है और उपाधि स्थूल है सावैवी है तभी हमें प्रत्यक्ष होता है इसीलिए निरवैव अवयवों का समूह रूपा जिसके जिस वस्तु मूलतः अप्रत्यक्ष हो उसका समूह भी हमारे लिए अवश्य अप्रत्यक्ष होगा अतएव या अनंत परमाणुओं का रहते भी हमारे लिए अप्रत्यक्ष ही है तो प्रत्यक्ष हो रहा है यहाँ आपको ये पता नहीं इस समय में कितने भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस बैठे वेदान सुन रहे योग सूत्र सुन रहे <laughs> हो सकता है ये भी हो सकता है आप नहीं पढ़ रहे हो कोई भूत आप पर सवार होकर पढ़ा रहा है जबरदस्ती और आप पढ़ रहे है सुन रहे हैं लेकिन वहां से सुन रहा है ये भी हो है क्या पता आप ही पढ़ रहे हैं ये आप अपने को गारंटी से सोच रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ नहीं हो सकता आप नहीं पढ़ रहे हैं आप जो सवार ब्रह्मसवार रो पढ़ रहा है सुख्ष्में। और इकट्ठा कर लो सौ ब्रम राक्षस इकट्ठा हो जाए तो भी आपको परिदृश्यमान नहीं हो सकता सकते यथा यह तथा यहां पर भी समझ लीजिए परमाणुओं का समूह इकट्ठा होने मात्र से ही वह समूह का कोई प्रत्यक्ष नहीं हो सकता इसे कहते हैं तस्य अवयवी अभाव प्रतिष्ठम आपकी जो चित्त तद्रूप प्रतिष्ठ हो ही नहीं सकता घट रूप शब्द में अभी प्रतिष्ठित हो जाता है ना व चित्त वह घट रूप प्रतिष्ठ नहीं हो सकेगा मिथ्या ज्ञान बोल के उल्टा एक कहना पड़ेगा ये जो अयंगठ ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान प्रायण सर्वमेव प्राप्त मिथ्या ज्ञान मध्य इसका नतीजा यह हुआ जो कुछ भी आपका अनुभव है सर्व मिथ्या ऐसा लग जाएंगे अत्यंत अनिष्ट प्रसिद्धि है तथा चम्यक ज्ञान विषयाभा फिर बताओ सम्य ज्ञानी है क्या संसार में फिर संसार में सम्यक ज्ञान नाम की चीज ही नहीं रह जाएगा क्योंकि कोई विषय ही नहीं रह गया सम्यक ज्ञान और असम्य ज्ञान का व्यवहार किस आधार पर होता है विषय के आधार पर यदि विषय ही नहीं रह गया सम्यक और असम्य ज्ञान भेद व्यवहार ही समाप्त हो जाता इसीलिए आपको विषय मानना पड़ेगा विषय रूप अवैवी को मानो एक है महान रूप वाने स्पर्शवान इत्यादि सब गुणों को मानना पड़ेगा तयवी तेना और दुनिया में जो जम उपलब्ध कर रहे हैं उन सब को हम अवयवी रूप नहीं अनुभव करते हैं तस्मा अस्ति अवयवी यो महत्व व्यवहारापन्न समापत्य निर्वित निर्वित या विषय बहुवती इसलिए मानना पड़ेगा निर्वित प्रया समाधि का विषय एक अवयी नाम का वस्तु युक्त वस्तु विद्यमान है यह मानना पड़ेगा इस प्रकार से सर्वमत को खंडन करता हुआ सुसारे नाह यथार्थिक पदार्थ है अर्थ है इस अर्थमात्र निर्वास करने के लिए तो नहीं तो सूत्र घटेगा ना यदि अर्थाई विद्यमान नहीं तो अर्थमात्र निर्भाष निर्वित लक्षण ही खत्म अर्थाधीन लक्षण है आपका चित्त अर्थात को प्राप्त हुआ है और अर्थमात्र निर्वास हो रहा है ग्रहण रूपा इंद्रिया जो साधन थे करण थे वो नहीं रह गया ये दर्श अनुभूति होती है यह आपका प्रतिज्ञा भंग हो जाएगा यदि अर्थ न होता जय बाद हमारे सबसे बड़ा विरोधी है ना यहाँ बाह्य थे मानते उन्हीं का मुख्य रूप में खंडन करने के लिए बात उठाया गया और जो लोग स्थूल रूप न मान करके प्रचय रूप मानते उनका भी खंडन कर दिया प्रासिक अरे सिद्ध हुआ एक स्थूल अर्थ नाम का वस्तु बाहर में विद्यमान है जिसका हम निरंतर समाधि प्राप्त कर सकते हैं इसे दृश्य स्वरूप बार बार अर्थात्मक तात्पर्य है दृश्य स्वरूप है वो जगत वो दृश्य स्वरूपता तो प्राप्त कर दिया इस प्रकार से स्थूल का मामला हुआ पूर्व में जो है सवितर्क और दो सूत्र में जो समझाया गया वो दोनों के दोनों स्थल विषय वाला था और अब सविचार निर्विचार के अलग सूत्र बनाते नहीं सीधे दे बोल देते हैं पूर्व सूत्र का लक्षण लेना विषय बदल देना बागी सब लक्षण वही है इन विषय बदला वहा स्थल था या विषय एक यारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्या एक यूरो समापत्तियों के व्याख्यान के द्वारा ही सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषय व्याख्यात हो गया समझे वह जितना ही है वह स्थूल था ये सूक्ष्म विषय समाप्ति अर्थ सविचारा समापत्ति में विषय सूक्ष्म विषय है उस सूक्ष्म विषय के साथ चिक्त ताजात्व हुआ है उस ताजात्व होने का साधन बोल आपका अंतकरण आदि विद्यमान है चाहे वो शब्द है आगम है प्रत्यक्षात्मक शब्द हो सकता है या आगमात्मक शब्द हो सकता है या अनुमानात्मक ज्ञान हो सकता है कोई भी चीज हो कोई न कोई करण है त्रिपुटी विद्यमान है ग्रहण ग्राह्य ग्रहिता या ग्राह्य सूक्ष्म विषय है ग्रहण आपका विद्यमान है ग्रहिता है त्रिपुटी से युक्त होकर के अनुभूति निरंतर नये हो जाए लगता एक विषय का वृत्ति बन जाए तारस समापत्ति का नाम सविचारा समापत्ति और जब ग्रहणांश को छोड़कर के यह चित्त गृहिता ग्रयाकार मात्र को अर्था मात्र का निर्भाष कर लग जाए उस स्थिति में कहते उसको निर्विचारा समापत्ति। जैसे आकाश का विषय आप लीजिएगा आकाश का आप कर रहे हैं कैसे करते प्रत्यक्ष कर सकते हैं प्रत्यक्ष नहीं कर सकते बिना उपाधि का नहीं इसलिए उपाधि का प्रत्यक्ष उसे अनुमान कर लेते हैं इसे सदा आकाश अनुमय पदार्थ है ना उसको आता अनुमय पदार्थों का अनुभूति हमें केवल सविचार या निर्विचार समाधि से होता है आप आकाश को अनुभव कर रहे हैं लेकिन आप उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते ऐसा ही है लगभग निर्गुण के समान एक शादात गुण को मान लिया गया और कुछ लोग दौरी मान लिया संख्या वगैरह भी एक संख्या उसके अंदर है परिमाण पर महत परिमाण है है ना संयोग भी विभाग भी, बाग भी यहां तक तो भी मान लिया कुछ ना छह गुण मान लेते हैं आकाश लेकिन वास्तव प्रत्यक्ष का विषय ही नहीं है आप आकाश में एकत्व संख्या भी अनुमान से निर्णय कर रहे हैं अनेकत्व अनुभव का विषय नहीं बन रहा है घटावत अतिव तो। आपने आकाश भी नहीं, तो एक आकाश कौन देखा घटगत एकत्व का प्रत्यक्ष कर सकते हो घटगत का भी सकता है आकाशगत एकत्व तो का को प्रत्यक्ष कोई नहीं कर सकता है तो झूठी प्रतिज्ञा है आकाश हम एकम आपने भी मान लिया रट लिया बोल दिया पढ़ा भी दिया प्रत्यक्ष कोई नहीं कर सकता अनमे सब पदार्थ इस काल में भी एकत्व तो है काल में द्वित्व है और आकाश और काल का संयोग कौन देगा यह आकाश और काल वजन का संयोग हो जाए ऐसे तो हो ही नहीं सकता क्या आकाश व्यापक काल व्यापक दो विभू पदार्थों का संयोग है दो विभू पदार्थों का विभाग असंभव कहते कुछ और विभाग है नहीं क्यों संयोग है नित्य संयोग है मान लो झंझट खत्म और कुछ कहते विभाग ना हो तो समस्या खड़ी है।, है ना? ये कैसे कहोगे? एक देश में जो वस्तु है तत्काल में भी है है ना तो वही वस्तु देश में जो था एत देश में रह रहा है समान काल में रह नहीं सकता यह कैसा हुआ ये दोनों व्यापी है अरे कार और, तो और देश विभाग माने की व्यवस्था नहीं बनेगी आलो और देश में विभाग माने बिना नहीं बनेगा तो इसीलिए आपको मानना पड़ जाएगा विभाग मानेंगे तो नीति विभाग और नीति दोनों कैसे हो सकता सदा विभक्त भी है सदा संयुक्त भी है, दोनों कहां से होना है? है ये तो होता नहीं इसीलिए समस्या खड़ी हो जाती है उन लोगों के सामने ये सब मानने में क्योंकि केवल तो मान्यता है कुछ सिद्धांतों में स्थापना करने के लिए अनुमान से स्वीकार कर लेते हैं वही अपने गला फंस जाता उनका फिर वो फिर कुछ दूसरा से निकालते हैं तो उसको छोड़ते हैं फिर इसमें उनके यहाँ अनेक मत हो गया नवीन न्याया एक अलग है नवी तर नैया एक अलग है प्राचीन नहीं एक अलग है, है उनमें भी तीन तीन मत अलग माथुरी मत अलग है गाधादरी मत अलग है जागरीशी अलग है दुनिया भर में वो एक सिद्धांत टिक नहीं सकता और मायावाद में तो सारी सिद्धांत कल्पित होने से कोई दिक्कत नहीं अच्छा आप एक सिद्धांत खड़ी कर लो तो हमें क्या आपत्ति है वो भी ठीक है माया में आए ये कल्पना हो गई तो अच्छी बात है ये भी एक कल्पना सही क्या दिक्कत है बहुरंगी आजकल टीवी बन गए हैं तो कोई भी रंग उसमें देख रहा है तो सभी ठीक है भाई तो आप आपके अपने मन पसंद की बात है है ना ये तो वस्तु में कोई अंतर तो पड़ नहीं रहा है ना उसमें इधर से अपने यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है यार भेदा भेद लाओ कोई और लाओ कुछ भी लाओ सारे सिद्धांत हमारे यहाँ अनेको प्रकार के स्वपन आप एक में होते रहते हैं और मिटते रहते हैं सिद्धांतों को ऊंट की याद रखना ऊंट की कहानी याद है ना हाँ डफली बजते रह जाए हाँ बुढ़िया डफली बजाई अनेकों चिड़िया उड़ते रहे उधर लाखों चिड़िया उड़ा दिया मैंने केवल टिन टिन बजा बजा करके लेकिन जब ऊंट बाबा के खाने लगा बुढ़िया तीन तीन बजाती है सुनता ही नहीं ऊंट बाबा ऊँट बाबा से पूछ क्या बात तुमको डर नहीं लगता तो क्यों नहीं भाग रहा इतना बजाई मैं ऊँट तो कहता है देखो मेरे पीठ पर बड़े बड़े नगाड़े बजे महाभारत जैसे युद्ध में और मेरे दिल में कंपन नहीं हुआ तेरी टिन टिन को डरा दे इसी तरह से जिस माया में अनंत ब्रह्मांड कल्पित हो उसमें भेदावेद नहीं टुकड़ी आ गई उसमें तो क्या फर्क पड़ने है? है? कौन सी फर्क पड़ता है अनंत ब्रह्मांड की कल्पना करने के बावजूद उस माया में कुछ चाल पाल नहीं हुआ वह इस भैंस पड़ी है मस्त है कोई दिक्कत नहीं उसको है? मेरे दुनिया में छोटे मोटे वाद पंथ संप्रदाय आते जाते रहे चिल्लाते रहे क्या फर्क पड़ने बस उस भाव को सिद्धांत को लेकर चलेंगे तो सब समन्वय होता